विवेक चुड़ावणी तीन सौ पचपन लोग तक कुछ विचार हुआ प्रसंग ये चल रहा है आपको अगर आत्यंतिक सुख चाहिए और दुख की निवृत्ति चाहिए तो ये काम आपको करना पड़ेगा हाँ बिना कुछ के सुख मिलने वाला नहीं है दुख जाने वाला नहीं है, कुछ करना पड़ेगा ये चल रहा है क्या करना होगा तो बताते हैं शांतात पर क्षातियुक्त सधि क्य कलयती यति सर्वात्म भाव सेद्तिर जान सा दग्ध् विक निवसति ब्रमा निवसम निष्क्रिय निर्कल शादात परमु प्षाति सधि कलयति स्वस्य बुव कलयतिव सर्वात्म भाव तेनातिरजनिताधु दग्वा विक ब्रह्माकृत्य निवसती सुखम निष्क्रियो निर्विकल अगर आपको शास्वत शांति शास्वत्त चाहिए सुख चाहिए और दुख की निवृत्ति चाहिए मांग तो है दुख न हो मनुष्य ही नहीं प्राण मात्र की मांग होती दुःख को ही नहीं चाहता हर प्राणी की आशा होती है दुख का आत्यंतिक निवृत्ति हो कभी भी दुख न हो और निरंतर सुख हो नाम तो यही होती है किंतु तो साधन नहीं करता सुख चाहिए तो सुख के लिए कुछ साधन अपनाना पड़ेगा तो शाश्वत शांति चाहिए आपको तो ये ये अपनाना पड़ेगा क्या शांतो दांत मन को समन करना होगा भटकने नहीं देना होगा मन को समन करने का नाम शांत शांत होना पड़ेगा मन के उथल पथल को रोकना पड़ेगा अगर आपको चाहिए शांति मन अगर विक्षिप्त है शांति मिलने वाली नहीं है, शांत होना चाहिए दांतह, दांत, दांत माने बहिर्ंद्रिय भी निग्रह होना चाहिए अपने अधीन इंद्रिया होनी चाहिए अपने अधीन मन होना जिस व्यक्ति का ये होगा तो उसको समाधि लग जाती है शाश्वत शांति मिलती है शांत और दांतह, और परम उपरतः वैराग्य पूर्ण वैराग्य होना चाहिए उपराम होना चाहिए विषयों से तीन अगर आपको आत्यंतिक सुख की आशा है कि साधन यही है मन को शांत रखना होगा इंद्रियों को निग्रहित अवस्था में रखना होगा यानी कि आंख देखे नहीं सुने नहीं देखने एक युग देखे बोलने में बोले चलने युग्य में चले ये इंद्रिय निग्रह का लक्षण। यह कि चलना ही नहीं कुछ करना ही नहीं ऐसा नहीं है शांत हो मन शांत हो चित्त की शांति और दांत मने बहरी इंद्रिय की दमन निग्रह अपने अधीन करके चलाना इंद्रियों को और परम उपरता विषयों से परम वैराग्य होना चाहिए विषय की तरफ जब हम हमें आसक्ति होती है तो फिर हम अंतर्मुखी वृत्ति में नहीं रह पाएंगे उधर ही भटक जाए विषयों की तरफ परम उपराम होना चाहिए बने परम वैराग्य विषयों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए और शांति युक्त समाज है और क्षांति क्षमा भी चाहिए ये भी एक गुण है दूसरे ने हमारे प्रति कोई अपकार किया तो उसको सहन करने की शक्ति को क्षमा कर। दूसरे ने तो अपकार कर दिया ओ, प्रतिकार में कुछ ऐसा बदलाव भाव न आए उसको कहते हैं शांति जैसे द्रौपदी ने क्षमा की थी अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार डाला धोखे में मारा है पांडव समझ करके मारा रात्रि में तो ये वे बालकों को मार दिया सबके सब, सब पुत्र नष्ट हो गए उनके समाप्त हो गए एक ही पुत्र हाथ में नहीं रहा द्रौपदी तो दूसरे दिन अर्जुन और कृष्ण दोनों के दोनों जाते हैं अश्वत्थाम को बहुत दूर जाने के बाद लड़ाई करके भयंकर लड़ाई के बाद पकड़ के लाते हैं द्रौपदी के पास तो द्रौपदी को बोला इसको क्या करना बोलो जो बोलोगे वो कर देंगे मारना उदा भी मार देंगे द्रौपदी ने कहा यदि भी ये हमारा शत्रु है अश्वत्थामा हमारे पांच पांच पुत्रों को इसने मारा है फिर भी आज पुत्र वियोग से जैसे मैं दुखी हो रही हूं इसको मार दोगे तो इसकी मां दुखी होगी कृपी कृपी का पुत्र है इसलिए इसको छोड़ दो द्रौपदी ने कहा क्षमा ये चीज है इतना बड़ा झन्य अपराध किया अश्वत्थामा ने किंतु द्रौपदी ने उसके बदले में कुछ नहीं दिया माने दूसरे व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ अपकार करता हो तो माने क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अगर आप शाश्वत शांति के पति ये चाहिए ये कहा शांत हो मन निग्रहित हो जिसका और बहिर्ंद्रिया भी दांत हो निग्रहित हो वैराग्य से परम उपराम हो और क्षमा युक्त हो ऐसा जो समाधि है इन साधनों से युक्त जो समाधि होगी आपकी मन की एकाग्रता को तो समाधि क्या क्या कुरबन ऐसे समाधि करते हुए खाली समाधि से काम नहीं चलेगा समाधि के साधन ये अंग रूप से ये भी अपनाना होगा मन को निग्रह करना बहिर इंद्रियों को निग्रह करना वैराग्य परम वैराग्य विषयों से होना और क्षमा ऐसे इन साधनों से क्षमा युक्त जो व्यक्ति होगा क्या करेगा समाधि में वो तो समाधि करता हुआ मैंने आत्माकार वृत्ति में रहने का नाम समाधि है करता हुआ कैसा करना मैंने निरंतर करना नित्य समाधि करने वाला आत्माकार वृत्ति में निरंतर रहने वाला जो व्यक्ति है क्या प्राप्त करेगा कहते हैं वो यति जो प्रयत्नशील व्यक्ति स्वस्य सर्वात्म भावम कलायती अनुभवती अपना ही जो सर्वात्म भाव है एक व्यापक पानी का अनुभव करता अपने अपने को ये शांत तो हो दांत तो हो बैराग के विरक्त तो हो अक्षमा युक्त तो हो ऐसे व्यक्ति के जो समाधि करने वाला व्यक्ति लगाने वाला व्यक्ति यह समाधि लगाना माने अब ब्रह्माकार वृत्ति में रहना अरे नित्य करने वाले के ऐसे यति क्या होगा स्वच्छ सर्वात्म भावम कल अपना ही जो सर्वात्म भाव सर्वरूप था को प्राप्त करता अनुभव करता अरे मैं व्यापक हूं वह पहुंचता ये साधन से युक्त तो हो तो तेन और वो समाधि के द्वारा समाधि किया उसने ब्रह्माकार वृत्ति में गया यही समाधि तेन माने उस समाधि के द्वारा अविद्या तिमिर जनितां विकल्पान साधु दत्ता अविद्या रूपी जो अधेरा है तिमिर माना अधेरा अज्ञान रूपी अंधेरे से उत्पन्न क्या है विकल्पान साधु दत्ता जितने भी विकल्प है माना अज्ञान के जितने भी कार्य है वो विकल्प शब्द का विशेष आकृति जितने भी हैं, उनको ठीक ठीक जला करके ब्रह्माकार वृत्ति रूपी जो समाधि वो कर रहा है उस समाधि के द्वारा अविद्या जनित उनसे उत्पन्न जो विकल्प हैं, माने उसका अविद्या का कार्य जितने भी है वो विकल्प शब्द लिया उनको साधु दबा ठीक ठीक जला अज्ञान के कार्यो को जला करके ब्रह्मा कृत्या सुखम निष्क्रियो निर्विकल्प जो है क्या होता है ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है ब्रह्माकृतिया कृतिया कृति मानी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति से निर्विकल्प निष्क्रिय सुखम निभा सके निष्क्रिय होता हुआ निर्विकल्प होता हुआ सुखपूर्वक रहता है तो आपको भी ऐसा सुखपूर्वक रहना हो तो ये साधन अपनाना पड़ेगा शांत मन शांत होना चाहिए इंद्रिय निगृहित होना चाहिए विषय से वैराग्य होना चाहिए और क्षमाशील आचरण आपका होना चाहिए ये चार साधन आपके पास यदि हैं, उसके बाद आप साधना हमें लग जाते हैं ये तो पहले ही चाहिए साधक को तो इससे युक्त व्यक्ति अगर समाधि प्राप्त करता है मैंने ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त करता हुआ सर्वात्म भाव नित्य है सर्वात्म भाव व्यापक रूप का अनुभव करता है व्यापक रूप में जाने के बाद अनुभव में पहुँचने के बाद वहाँ अपने से पर कुछ होता नहीं है कुछ वहाँ लेन देन समाप्त हो जाता है और वो ब्रह्माकार वृत्ति में गया समाधि लगाई उस समाधि के द्वारा अविद्या रूपी जो तिनेर अंधेरा है उससे उत्पन्न होने वाले अविद्या का कार्य जितने भी है संसार सबको उन विकल्पों को सात उदक ठीक ठीक जला करके संसार को जलाएगा ज्ञान रूपी ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान है ज्ञान रूपी अग्नि से संसार को जला करके ब्रह्माकार वृत्ति से रह वो निर्विकल्प निष्क्रियो सुखम निवस निर्विकल्प होता हुआ निष्क्रिय होता है सुखपूर्वक हो रखता है ऐसा अगर आपको शांति चाहिए भीतर की तरफ जाना पड़ेगा ऐसा समाहिताये प्रबिलात्यवाह्यम चेतव चिदात्म के मुक्ता नें तो पारोक्षकिन प्रलाप्य बाह्य श्रोत्रदि चेत स्व चिदात्मनी ते मुक्ता सबंध नाने तो पारोक्षकथा विधायन ये समाता जो लोग समाहित हो गए एकाग्रता में पहुंच गए हैं उथल पुथल में नहीं है जो लोग समाहित हो गए जो लोग ये तो क्या करते हैं बाह्यम प्रबिलाह बाह्य विषयों को विलय करके तो बाह्य विषयों को विलय करके क्या करते हैं स्रोत्रादि ही चेत स्वमहम चिदात्म बाह्य विषयों को प्रलिपापन करके स्रोत्रादि इंद्रियों को बाह्य विषयों को चित्त को अहंकार को ये सबको प्रबिला सबको प्रबिलापन कर देंगे माने बाह्य विषय शरीर आदि है स्रोतराधि इंद्रिया चेता माने चित्त और स्वम अहम माने अहंकार इन सबको चिदात्मा ने प्रविला किया माने चिदात्म रूप से देखना यही विलापन करना है माने ये चिदात्मा में कल्पित है चिदात्मा रूपी है ऐसा समझा चिदात्मा से भिन्न नहीं है जैसे सोने के बने हुए जेवरों में सोना बुद्धि करेंगे तो जेवर विलय हो जाता है जेवरों को प्रलय करने का यही एक तरीका है सोने से जितने जीव आभूषण बनते हैं उन आभूषणों से अगर सुवर्ण दृष्टि आ गई आदमी तो आभूषण समाप्त हो गए यही प्रलय का नियम ऐसा यहाँ भी उस परमात्मा से बने हैं सब परमात्मा में कल्पित हैं चाहे वो बाह्य विषय हो चाहे श्रोतरादींद्रिय हो चाहे चित्त हो चाहे अहंकार हो परमात्मा में कल्पित हैं परमात्मा रूप में देखो भिन्न नहीं देखो ये बिलापन करना है चिरात्मा में बिला जो लोग बिलापन करते हैं त्मा में विलापन करके क्या करते हैं ते एवं मुक्ता जो लोग ऐसा करते हैं वही ही मुक्त कहलाते माने स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर और बाह्य विषय सबके सबको जो चेतन रूप में देख पाते हैं आत्मा रूप में देख पाते हैं सब माने आत्मा में ये कल्पित हैं जैसे सोने में कल्पित आभूषण आदि सोना रूप देखना होता है उसी प्रकार यहाँ भी चेतन आत्मा रूप में जो देख पाते हैं ये एवं मुक्ता भवपा संबंध है भवपासबंधन से वही मुक्त यही लोग मुक्त होते हैं तो सब आत्मा दृष्टि में पहुंच गए जो लोग देहादि को बाधना आत्मा में बने हुए आत्मा से भिन्न नहीं आत्मा ही है ऐसा देखना जैसे सोने से बनने वाले सोने से भिन्न नहीं होते हैं सोना ही होता है ऐसा सुवर्ण दृष्टि करना हुआ तो ये कार्य का विलय इस ढंग से देखना कारण रूप में देखना ये विलय तो आत्मा में कल्पित जगत आत्मा से भिन्न नहीं है ऐसा मानने वाले जो लोग हैं मुक्त है भवपास बंध ही रूपी जो बंधन है तो भवपास रूपी जो बंधन है उससे वही लोग मुक्त हैं अन्य मुक्त नहीं वही है वही मुक्त हैं न अन्य पारोक्ष कथा विदायी न्ये तो पारोक्ष कथा विदायी न ठीक है आत्मा आत्मा के जो परोक्ष रूप से जो कथा करने वाले लोग हैं वो मुक्त नहीं हो पाते परोक्ष रूप से जो कथा चला रहे हैं वो मुक्त नहीं हो सकते मुक्त वही होते है जो शब्द को सब आत्मा में प्रविलापन करके समाहित तो हो गए समाधान युक्त तो हो गए हैं वही लोग संसार बंधन से मुक्त होते हैं नान्य तू तो परोक्ष कथा विदाय ना परोक्ष रूप से जो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते वो हो वो मुक्त नहीं उपाधिस्वयमे विदे सोपादपोस्वय तस्पिर्लयासेक स उपाधि स्वयम विद्य सोपाध्यपो स्वयम कवल तस्पाधेल विद्वां सदा कल्प सषया उपाधि के कारण से उपाधिदा ये शरीर ये शरीर वो शरीर नाना शरीर चौला शिलानिया शरीर ये उपाधि है उपाधि भेदात स्वयं विद्य थे उपाधि के भेद से स्वयं वो आत्मतत्व तो भिन्न हो जाता है जैसे चंद्रमा एक है सूर्य एक है किंतु जितने घर में जल भर करके रखो तो उतना चंद्रमा दिखाई देता है जितने घड़े में जल भर के रखो चंद्रमा उतना ही दिखा वो तो उपाधि के भेद के कारण चंद्रभेद हो ये चंद्र अलग ये चंद्र अलग ये चंद्र अलग एक हजार घट में जल भर देते तो चंद्रमा एक हजार हो जाता है दो हजार घट में जल भर देंगे तो चंद्रमा दो हजार चंद्रमा एक है जितना चाहो उतना हो सकता है किस कारण से उपाधि के कारण वो जो जल रूपी उपाधि है ना अलग अलग जल हो गया तो अलग अलग जल में प्रतिबिंब आ गया इस भेद से उपाधि के भेद से स्वयं यह आत्मा भिन्न हो जाता है उपाधि भेदात स्वयं एव भिद्य स्वयं यह आत्मा स्वयं भिन्न भिन्न रूप में दिख रहा है एक ही आत्मा है अनेक रूप में दिख रहा है अगर ये पिंड कोई भी ना हो ना आत्मा भेद हो नहीं पाएगा ये जो अलग अलग शरीर है इसके कारण आत्मा भेद भास रहा है जैसे जितने घड़ों में जल भर दो उतने में चंद्रमा क्या सूर्य दिखाई देता है तो वास्तव में क्या होता है उपाधि के कारण अनेक है उपाधि अपोहे स्वयं केवल और उपाधि को हटाने पर स्वयं अकेला ही केवल रह जाता है एक हजार घट में एक हजार, एक हजार चंद्रमा दिखाई दे रहे थे उन घट को तुरंत फोड़ डालो कितने चंद्रमा दिखाई देगा हो? एक जो ऊपर है एक ही दिखेगा आत्मा भी ऐसा ही है उपाधि तत्त शरीर रूपी उपाधि के कारण आत्मा अनेक रूप में दिख रहा है यह अलग आत्मा वो अलग आत्मा वो अलग, आत्मा, वो अलग आत्मा। जितने उपाधि उतनी आत्मा हो रहा है किन्तु उपाधि अपोहे उपाधि को विनाश करने पर विचार से हटाइए इन उपाधियों को हटाइए हटाने पर स्वयं एवं केवल केवल एक ही हो जाता है वत्मा अनेक ने, ने। उपाधि के कारण अनेक प्रतीत हो रहा किन्तु आत्मा केवल एक हो जाता है कहा तस्मात उपाधिर विलया विद्वान बसे सदाकल्प समाधि निष्ठा अब क्या करना चाहिए अब उन उपाधि को हटाना चाहिए आत्मा को एकत्व दर्शन करना हो तो उपाधि को हटाना होगा मान विचार से इनको अलग करना पड़ेगा शरीर आदि मारना नहीं जहर नहीं पिलाना विचार से इनको काटना पड़ेगा हटाना पड़ेगा तस्मात उपाधि के अनेक होने पर आत्मा अनेक हो रहा है और उपाधि के नाश होने पर आत्मा एक ही हो रहा है इस स्थिति में होने पर तस्मात उपाधिर विलयाय उपाधि को विलय करने के लिए प्रलय प्रविलापन करने के लिए विद्वान सदा अकल्प समाधि निष्ठया बसे निरंतर अकल्प समाधि माने निर्विकल्पक समाधि में बैठे माने किसी एक विशेष आकार को लेकर के हमारी जो एकाग्रता होती है उसको सविकल्पक समाधि कहते किसी आकार विशेष को लेकर और बिना आकार के जो हमारी एक, एकाग्रता है वह निर्विकल्प समाधि है सविकल्पक समाधि और निर्विकल्प समाधि का ऐसी स्थिति है तो उस आप आत एक आत्मा में रहने के लिए उपाधि को हटाना पड़ेगा जितने उपाधि काल में आत्मा उतने ही दिख रहे हैं और उपाधि के अभाव में आत्मा एक हो जाता है इसलिए विद्वान को क्या करना चाहिए तस्मात उपाधेर विलय आए और इसी उपाधि को लय करने के लिए सदा अकल्प समाधि निष्ठया बसे सदा मान निरंतर अकल्प समाधि मानी निर्विकल्पक समाधि उसमें निष्ठा करते हुए रहे माने निरंतर आत्माकार में रहे आत्मा निराकार है उसी के भाव में रहे उससे क्या होगा उपाधि का विलय हो जाएगा उपाधि विलय होगा तो आत्मा की जो अनेकता समाप्ति हो जाएगी इसलिए विद्वान को वही पुरुषार्थ करना चाहिए वही काम करना चाहिए निरंतर निर्विकल्पक समाधि निर्वि में बैठे रहे निर्विकल्पक समाधि का अर्थ आत्माकार वृद्धि उसमें बैठे आगे सती शक्तो नरो या सद्भाव हेक निष्ठया चीटको भ्रमरम ध्यान भ्रमरवाय कल्पते सती शक्तो नरोयाति या हेकनिष्ठया निष्ठया कीटको भ्रमरम ध्यान भ्रमरवाय कल देखो भाई जिसका चिंतन करोगे वही हो जाओगे बात यही है मैं मनुष्य हूं मनुष्य हूं चिंतन करोगे तो भविष्य में भी यही मनुष्य ही होना मैं सच्चिदान आत्मा हूं सच्चिदान आत्मा हूं ऐसा चिंतन करोगे तो आत्मा ही हो जाओगे आपके चिंतन के फलस्वरूप ही कार्य होता है एक दृष्टान्त देता है हाँ। कीड़ा भावरा बन जाता है भावरा बन जाता है कीड़ा भावरे के चिंतन करते करते कीड़ा जो होता है भावरा हो जाता है एक विशेष भावरा होता है दीवार में मिट्टी के एक घर बनाता है छोटा सा और उसमें भीतर तो खोखला बना रखता है वो और ऊपर में छोटा सा छेद रखता है तो वो जाता है जाकर के किसी कीड़े के ऊपर में प्रहार करता है वो भी उड़ने वाला है भवरा इतना बड़ा कीड़ा उस कीड़े में कोई प्रहार के बाद में वो बेहोश अवस्था में हो जाता है वो कीड़ा उसको पकड़ के लाता है और ये जो घर बनाया हुआ है उसने उसके भीतर उसको डाल देता है तब बाद में मिट्टी लगाएगा हल छोटा सा छेद रखेगा चारों तरफ से बंद है एक ही जगह छोटा सा छेद है तो वो बेहोशी अवस्था में उसको उसके भीतर प्रवेश कराता है उसके बाद भूम भूम भूम भूम भूम भूम भू करने लग जाता है ऊपर से छेद से सब गुंजन करने लग जाता है भीतर जब वो कीड़ा दो घंटे चार घंटे पांच घंटे में कुछ होश आता है उसको माने पहले तो मैं एक कीटा कीड़ा हूं ये भावना उसकी होती थी ऐसी भावना थी जो कुछ अहंकार रहा होगा वो तो भूल गया वो अब ये ऊपर से भू भू भू भू भू एक ही आवाज बाकी सब बंद है कोई आता पता नहीं है तो वो एक तो भावड़े ने उसको जो डंक मारा था उस काल के ख्याल आ जाता है भय अरे ये तो यही है ये तो यही, तो यही भू भू कर रहा फिर मारेगा डंक ऐसा लगता है उसको वो डर के मारे वो भावड़े के ही चिंतन करने लग जाता है ऊपर उसको जिस समय में डंका मारा था होश आवास में था ना बाद में बेहोशी पना में लाया पकड़ के वो यहां किंतु जब होश में आया तो अमुक ने मेरे को डंका मारा ऐसा ख्याल आता है तो वही चीज अभी भूमू कर रहा है यहाँ छिद्र से तो वो डर के मारे भय के मारे वो ही दिखा देने लग जाता है उसी के चिंतन में वो कीड़ा वही चिंतन में पड़ जाता है तो चिंतन करते करते वो क्या होता है बाद में वो कीट शरीर से भौवरा बन के आ जाता है बात जो मौरा इस तरह से होता है कोई दृष्टांत नहीं दे रहे चिंतन में इतनी शक्ति है जैसे व्यक्ति चिंतन करता जाए भविष्य में कोई बचाता है ये चिंतन के परिणाम ऐसा है कंस कृष्णा को नहीं जानता था ये बात नहीं, जानता था पहली बार ही जानता था समझदार व्यक्ति था बेसमझ नहीं था कंस रावण बहुत बड़ा पंडित राम को नहीं जानता था ये बात में जानता था किंतु प्रेम भक्ति तो उससे होने पाई तो उसने द्वेष शुरू कर दिया द्वेष भी ऐसा द्वेष हो ऐसा द्वेष हो दूसरा कुछ दिखे नहीं वही दिखे महाशत्रु बन जाए भगवान तब भी आपका कल्याण है जो तो महाशत्र होगा उसका दिन रात चिंतन होता है उसी कारण से उनका चिंतन बढ़ गया पंश भी गति पाता है रावण भी गति पाता है भगवान के हाथ से मर गए चिंतन उनका ऐसा रहा अटूट अखंडाकार वृत्ति चली कंस को कृष्ण मय ही दिखता था जहां भी दिखे कृष्ण ही दिखता था कंस को क्यों ऐसा दिखा जब देवगी को पहुंचाने के लिए जा रहा था विदाई के समय में आधा आद, रास्ते में जाने के बाद घटना घटती है आकाशवाणी माने व्यक्ति नहीं है और शब्द आया वहां उसको आकाशवाणी बोलते कोई सामने व्यक्ति नहीं अरे मुर्गा जिसको तू लिए जा रहा है इसके आठवें गर्भे से तू मरेगा फिर को मारने वाला पैदा होगा का कोई आदमी नहीं है शब्द ऐसा आया जिसको तू बिठा के ले जा रहा है जिस देवगी को जिसके आठ में गर्व से तू मरेगा तेरे को मारने वाला पैदा होगा तो बाद में बहुत उससे भी बचने का बहुत प्रयास किया उनको जेल डाला कहीं अष्टम करके बाहर कहीं न जाये वहीं जेल में होगा तो पैदा होते मार दूंगा यही उसकी इच्छा थी कंक्ष की किन्तु विधाता का लेख चलने वाला नहीं होता है क्या कर षडयंत्र बना जो कुछ हुआ और कैसे कैसे हुआ कहां से कहां पहुंच गए उसको आता पता ही नहीं बना पहार रखा था सब कुछ था किन्तु लिखितम पी ललाटे प्रोजितम का समर्थन उसका उसी से मरना था कहां टलना था वो बहुत कुछ हो गया बाद में उसको पता लगा कि वो गोगल पहुंच गया है और उसका नाम कृष्णा रखा है करके सुना तो वो बाद में उसी के चिंतन डर के मारे वो मुझे मारेगा वो मुझे मारेगा कम सबको डर हो गया इतना डर हो गया इतना डर हो गया वो हर व्यक्ति में कृष्ण ही दिखाई देता था उसको ज्यादा जिसे भयभीत हो जाए ना हमेशा उसी का चिंतन करता है व्यक्ति भय भै, भय से चिंतन किया उसने क्यों मारक है मृत्यु से तो सब डरते ही हैं इतना भयभीत हो गया करते करते करते कम गति हो जाती है तो यहां भी वो भवरे के दृष्टांत दे रहे हैं चिंतन में इतनी शक्ति है ये कहते हैं सती सब नरो याती सद्भावम ही एक अनिष्ठ सत शब्द के सप्तमी सती सत माने परमात्मा उसमें सत्य माने आसक्त प्रेम करने वाला आत्मा में प्रेम करने वाला व्यक्ति ऐसा सती शब्दों नरो नर माने मनुष्य जो मनुष्य ऐसा है कहाँ आसक्ति है उसकी परमात्मा सत शब्द के सती सप्तमी परमात्मा में सप्तमने आसक्त प्रेम करने वाला व्यक्ति जिसका अनुराग है परमात्मा में माने जैसे भोजन के बिना आपको चलना नहीं है वैसे ही परमात्मा के प्रति हो जाए भाव उसके बिना हमारे जीवन में ऐसे हो जाए तो जरूर भजन करते होता किंतु वहां आलस्य है अंदाज कर देते हैं वहां गैरअंदाज है सीधी सादी बात यही है जितने हम विषयों में आसक्ति है उतनी आसक्ति उधर हो जाए तो मिल जाए सती सब नरो याति सद्भावम ही एक अनिष्ठा एक निष्ठा उसमें जब आ जाए एक ही में प्रेम है अन्य में नहीं है दुगला जो होता है ना बिगड़ जाता उधर उधर एक तरफ सत्य जो लगा हुआ है परमात्मा में लगा हुआ एक अनिष्ठा एक ही में निष्ठा जिसकी हो उसको एक अनिष्ठा कहते एक ही निष्ठा के द्वारा सती सब नरो सद्भावन याति सत जो प्रेम करने वाला व्यक्ति आत्मा में प्रेम करने वाला व्यक्ति वो आत्मा को ही सदभाव आती आत्मा को ही प्राप्त होता है वो आत्मा ही बनेगा मनुष्य नहीं बनेगा दोबारा अगर आत्मनिष्ठ हो उसमें प्रेम करने वाला हो वास्तव में आत्मा को चाहता हो तो निरंतर चिंतन करता हो तो आत्मा ही बनेगा तो आत्मा ही होगा क्यों कैसे कहते हैं? चिंतन का इतना बड़ा प्रबल परिणाम देखा है चिंतन का क्या देखा कीटको भ्रमरम ध्यान भ्रमरत्वा एक एक कीड़ा है वो तो भ्रमर पकड़ के लाता है उसको अपने घर में रखता है मिट्टी का घर बनाता है वो कीड़े भीतर डालता है छोटा सा घर बनाता है दीवारों उसके भीतर डाल देता है उसको अब उसको जो डंक मारा था भ्रमर में पहले जहां से पकड़ना था वहां डंक मारा था जितना उसको दर्द आया अरे ये शत्रु बुद्धि हो गई अब यहां पर थोड़ा होश आने के बाद में वो भूम भूम भू आवाज जो डंग मारने के पहले भूम भूम कर रहा था पहचान लिया उसने भीतर से आ रही ये तो यही है अभी फिर मारेगा भीतर में जो तो कीड़ा बौरा से डरा हुआ होता है बौवरा बाहर बैठ करके भूम कर रहा है तो फिर मारेगा करके डरता है इतना डरता है इतना डरता है, है कीटका भ्रमर भ्रमरम ध्यान वो तो बवरे का ही चिंतन हो जाएगा कीड़े करते करते उसके शरीर ही बदलेगा माने भवरे अपना बच्चा बना नहीं सकता इस तरह से भौवरा तैयार करता वो भौवरा बन के आएगा बाद, बाद में ब्रह्म बाटको भ्रमर ध्यान भवरे की चिंतन करता हुआ वो जो कीड़ा था जो भी कीड़ा आया वो, वो कीड़ा भ्रमरत्व आए कल्पते वो भ्रमर होने के लिए समर्थ होता है बाद में भ्रमर बन के ही आता है वो माने जिसकी जैसी चिंतन होगी वैसे उसके आगे परिणाम ऐसे आता है तो आत्मचिंतन करने वाला आत्मा ही बनेगा और भूत के कोई चिंतन करता हो तांत्रिक फान्त्रिक बहुत होते तो भूत प्रेपी बनना उन्होंने गीता के सप्तम अध्याय नवम अध्याय यान्ति यांती पितृप्रधान या देव प्रधान देवान पितृया पितृप्रदा यान्ति भूतानी या भूतेज्याय जिनों यान्ति महा या जो व्यक्ति जिसकी पूजन करता है जिसकी चिंतन करता है उसका परिणाम रिजल्ट वैसे ही होगा गणित में कोई व्यक्ति पढ़ रहा है परीक्षा दिया तो कोई साइंस में पास हो गया आएगा क्या तो गणित में पास होगा जो विषय में गया वही तो होना होगा अन्यत्र कहां जाएगा वो एक ज्योतिष को लेकर चल रहा अब और वेदांत के प्रमाण पत्र चाहता है तो थोड़ी मिलेगा जिस विषय में गया वही भी रिजल्ट आना है उसके सामने तो या दे देव, देव प्रधान देवान जो देवताओं में जिनकी निष्ठा है इस जीवन में वो तो आगे देव भाव को प्राप्त होंगे पितरी यान्ति थी पितरी प्रथा पितरों में निष्ठाएं पितरों की श्राद्ध करते रहते हैं जो लोग तो आगे उनको भी पितर बनना पड़ेगा क्या बनना पड़ेगा यही होगा और भूतानी यान्ति थी भूतिया जो भूत प्रेत आदि को जो साधना करने वाले मसान में बैठने वाले आज भूत बनना है जिस जीवन में भूतों का चिंतन कर रहा है तो आजभूत ही बनेगा और क्या बनेगा यही होना और यानती मध्य जो मेरे चिंतन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं अब चाहो जिसकी चिंतन करना चाहो आप वो कर लो जो आपको अच्छा लगे वो तो कर लो भगवान ये कहा तो ऐसे यहां भी सती सतो नरो सद्भावम ही एक निष्ठा या उस परमात्मा में एक निष्ठा करके निरंतर वो परमात्मा का जो चिंतन में लगा हुआ व्यक्ति है वो सद्भावम सदभाव याति वही परमात्मा रूप ही हो जाता है सदभाव को ही प्राप्त करे और इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं जिसका चिंतन जैसा है वही भाव प्राप्त होता है इसलिए दृष्टांत दे रहे वाद्य का क्या कीटक हो भ्रमरम ध्याम भ्रमरत्वाय एक कीड़ा भ्रमर के चिंतन करने से भ्रमर बनकर के आ जाता है बाद भ्रमर बन के आएगा देखा है ऐसा लोक में भ्रमर के चिंतन से कीड़ा भ्रमर बन जाता है ऐसी स्थिति भगवान के चिंतन के लिए एक ही उपाय ने कई उपाय बताया हुआ भागवत में एक श्लोक आता है जब नारद और युधिष्ठिर के संवाद में आता है युधिष्ठिर एक क्या करते हैं नारद जी भी आते हैं वहाँ कुरुक्षेत्र में कहें होता है सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में द्वारिका जाने के बाद एक बार मिलन होता है कुरुक्षेत्र भगवान द्वारिका में पहुंचे हुए हैं संग्राम आदि हो चुका है सब कुछ खत्म है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है द्वारका से कृष्ण आते हैं हस्तनापुर से युधिष्ठिर जी आते हैं वहाँ एकत्रित होते हैं तो वहां ऐसे चर्चा चलती है युधिष्ठिर की और कृष्ण की तो युधिष्ठिर को कहते हुए तो नारद जी और युधिष्ठिर का संवाद आता है तो नारद जी कहते हैं देखो तुम भी भगवान के भक्त हो हम भी भगवान के भक्त हैं किन्तु तो अलग अलग ढंग से हमने भजन किया गोपी भी, भी भगवान के भक्त है कंस भी भगवान के भक्त है भजन की तरीका कुछ अलग अलग हो गया शिशुपाल वो भी भगवान के भक्त है नारद जी तो कहते हैं सबको भक्त बोला सब है वह सब भक्त है गुप्त काम भयाको देशात चैत्यादयो दृपहा भ्रष्टाय सख्य संबंधात युव भक्त्या विभो हम सब भगवान के भक्तों में हैं। नारद जी ने गिनाया सामने गोपियों ने तामना के बसीभूत होकर के भगवान का चिंतन किया किन्तु चिंतन भगवान के कृष्ण के करते रहे गुप्त काम और कंक्ष ने भी भगवान का चिंतन भजन खुद किया है किस कारण से भय से भयाद कम छो, कोई भी भगवान का भक्त है भजन कर रहा हो उसका निमित्त बन गया भजन के लिए भय आठवें गर्बे से तू मरेगा जिस दिन बोला था उसी दिन से भय शुरू हो गया गुप्त कामाद भयाद कंक्ष हो वेशात चैत्या शिशुपाल आ रही है ना इन्होंने द्वेष रूपी भजन से प्राप्त किया एक सौ एक गाली भगवान श्री कृष्ण का और शिशुपाल का भी जो रिश्ता था हा? वो बुआ का लड़का कुछ लगता था शिशुपाल तो एक दिन शिशुपाल जब पैदा हुआ तो ज्योतिषियों को उसके पिता ने दिखाया तो भाई ये बहुत प्रभावशाली होगा अमुक होगा अमुक हो गुण बताया और ये कृष्णा के हाथ मारा जाएगा, ज्योतिष ने बता दिया था तो शिशुपाल के जो पिता थे अब उसके शिशुपाल की माँ कृष्णा के बुआ कुछ लगती है जो कुंती और में कुछ बहन बहन कुछ होता है जो भी कुंती तो अलग हो गई वो भी उसी तरह के रिश्ता में तो लाए कृष्ण के पास वो जो बुढ़िया बच्चे को लेकर शिशुपाल की, की माँ कृष्णा के पास लेके आती है कृष्ण कहती बेटा इसको तू मारेगा शिशुपाल को दिखाती है तो कृष्णा कहते हैं देखो अब जो विधाता का लेख होगा ऐसा है ये 101 गाली जहां बैठ करके एक ही जगह में जीवन भर जितना गाली दे मैं उसको कोई भी शाम कर लूंगा उसको गिनती में नहीं लूंगा सिर्फ एक ही स्थान पर 101 गाली देता हो तो मरेगा तो सब ने उसको सावधान किया था कृष्ण के साथ मैत्री भाव रखना और गाली देने का प्रसंग भी आए तो एक जगह में एक सौ एक गाली कभी नहीं देना तो नहीं। दस बीस देके के छोड़ देना आज एक घंटे के बाद फिर दूसरे स्थान को देना समझाया था उसको सब कुछ था बहुत कुछ था किंतु बिना सकाल विपरीत बुद्धि चलने वाली होती नहीं युदेश्वरी यहाँ पर राजस्व याद करते हैं तो वो राजस्व याग में सबसे बड़ा राजा की पूजा होती है उसमें जो राजस्व याग होता है उसमें सबसे बड़ा राजा की पूजा होनी होती है अब वो पूजा के लिए राजस्व याग में युधिष्ठिर ने कृष्ण को चुना वो पूजा करने लग गए शिशुपाल वास्तव में प्रजा के द्वारा माने समर्थित राजा था अब कृष्ण तो कोई राजा तो है ही नहीं कृष्ण राजगद्दी में है ही नहीं उसको गुस्सा आ गया अरे हम लोग इतने बड़े बड़े राजा यहां बैठे हुए हैं राजस्व आ है गए, राजस्व याग में राजा की पूजा होनी चाहिए और एक ग्वाले की पूजा करने लग गया ये, कौन युधिष्ठिर इसके दिमाग खराब हो गया चल पड़े, उसको सहन नहीं हुआ क्योंकि राजस्व आ गए युधिष्ठिर का तो विशेष राजा की पूजा होनी चाहिए तो मेरी पूजा न करे तो दूसरे राजा की कम से कम पूजा करता है ग्वाला कोई राजा ने उसे पूजा शुरू कर दी उसने बस क्या था चढ़ गया चढ़ गया पहले तो युधिष्ठ को खरी खोटी सुनाई तो गलती युधिष्ठ ने की है बाद में कम से कम ये तो समझदार था इसको तो पूजा नहीं लेनी थी बस कृष्ण की तरफ लग गया लग एक सौ एक गाली बका मत मरा ऐसी स्थिति है गुप्त काम आया कंक्षो द्वेशात्यादयो नृपहा द्वेश प्राप्त कर गया था गाली देते देते उसने गति प्राप्त कर दी भगवान के भजन इस तरह से किया उसने गाली भी दे तो भगवान को ही दें। और दे और खूब दे चिंतन आएगा उसमें चिंतन आ जाएगा जिसके लिए गाली देंगे उसके आकार सामने आता है बिल्कुल चित्र आएगा सामने गाली देते समय मान उसके चिंतन चलता है गुप्त कामार भया कम शोर दुए सात वृष् सख्य वृष्टवश में भी जितने थे भगवान के भजन करते थे किस भाव से साथी भाव से मित्र भाव से कृष्णों को भगवान नहीं मानते थे वृष्टिवंशी लोग हमारे साथी है आ, एक ही थाली में खाना है जूठा देना है सब चलता था सख्य भाव से भजन होता था वृष्टिवंशियों का वो भी भगवान के वक्त है वृष्ट सख्य संबंधात नाराद जी कहते हैं तुम लोग भी भगवान के पात्र बन गए हो संबंध होने के कारण क्यों तुम्हारा और कृष्ण का संबंध है युधिष्ठिर को सुना रहे संबंधात संबंधा युव तुम लोग तुम लोग भी भगवान के भजन करने को गए संबंधी बन गए क्यों कृष्ण और युधिष्ठिर का संबंध है और यूयम भक्तिया और हम भगवान के भजन करते हैं, भक्ति के कारण भगवान को प्राप्त कर गए हम नारद जी कह रहे हैं उस दीपू को प्राप्त कर गए मैंने भजन अनेक प्रकार के भजन है एन के नकार न चिंतन होना भजन है तो ये चिंतन के प्रभाव ऐसा है कीटक भ्रमर का चिंतन करता हुआ भ्रमर बन जाता है तो वैसे ही सती सतो नरो याति सद्भाव ही एक अनिष्ठया कहा निरंतर सत के चिंतन कर सत्यने परमात्मा उसके चिंतन करने से वो सद्भाव को प्राप्त होगा अन्यत्र नहीं जाएगा परमात्मा ही बन जाएगा क्यों इसका दृष्टांत पाया क्या कीटको भ्रमर याद भ्रमरत्वाय ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पति एक कीड़ा है भौवरे की चिंतन करने से भौवरा ही बन जाता है चिंतन का परिणाम ऐसा इसी प्रकार इसी के आगे व्याख्या करते हैं आगे क्रियांतर शक्तिमश्य कीटको ध्यान हलीभा यत्वा या सामया तदेक निष्ठया क्रियासमीटकोथाल हलीमृति तथा समाया तदेक निष्ठया माने चिंतन का परिणाम ऐसा है चिंतन जिसके चिंतन करते हैं उसके आकार हमारे सामने आता है चाहे मित्रभाव से हो चाहे शत्रु भाव से हो चिंतन आता है शत्रु भाव भी हो तो इतनी शत्रुभाव आनी चाहिए इतनी मैने जैसे कंस को हुआ रावण को हुआ इतना आना चाहिए ना तो आप उस शत्रुभाव में पहुंच पाते हैं ना गोपियों के तरह मीरा के तरह प्रेम कर पाते हैं बस अरे लटक गए बीच में दो में से एक तो होना चाहिए शत्रुभाव से भी मुक्ति है चिंतन होना है किन्तु ना वही इतना ही हो पाता है न इतने शत्रुभाव आ जाए ये मूर्ति जो बैठी है सब ले जाके गंगा जी में डालने की क्षमता आता है डरता नहीं कर सकता है <laughs> <laughs> हाँ। ए, आये शत्रु भाव वो भी इतना आता नहीं हाँ अपना स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तो कभी भी गाली देता है भगवान भगवान कुछ नहीं है मैंने इतना किया इतना किया मेरे लिए कुछ नहीं किया थोड़ा रुष्ट हो जाता है इतना है बाकी इतने शत्रुभाव नहीं आता शत्रुभाव भी हो तो ऐसा आ गया जैसे रावण को आ गया उसने जाके उसकी पत्नी को ही झपड़ के लाया उसको पता था उसके हाथ से मरने से मुक्ति मिल है अब भजन तो हो नहीं पाए करो शत्रुभाव तो यहां तक चल पड़ा जान बूझ करके ऐसा सप्रभाव हो तब भी काम हो जाए और मित्र भाव भी हो तो मीरा जैसा गोपी जैसे ऐसे हो जाए हाँ तब भी काम हो जाए ऐसा है तो क्रियांतरा शक्ति में अवश्य ये चिंतन का प्रभाव ऐसा है जैसा आप चिंतन करते हैं भविष्य में आपका जीवन वैसे ही होना है पक्की बात है चिंतन का प्रभाव बताते हैं इसलिए भगवान का चिंतन करो जो भविष्य सुधर जाए चिंतन का प्रभाव जैसा चिंतन करोगे आगे वैसे अंत्य या सागर अंतिम में जो मती होगी बुद्धि बनेगी चिंतन होगा उसी ढंग के फल मिलना है और ये भी नहीं कह सकते अंतिम काल में ही जा करके कर ले वो भी नहीं पहले से अगर अभ्यास किया हो तो आपत्ति में उसका नाम आता है अभ्यास बनाया हो ना तब नहीं तो आपत्ति में एकाएक नाम नहीं आने वाला पर चिंतन नहीं होने वाला आपत्ति अंतिम काल में जब श्वास निकल रहे हैं वो आपत्ति अवस्था है तो आपत्ति अवस्था में जीवन भर का जो चिंतन होगा उसके आधार पर ही नाम आता है ऐसी स्थिति है तो अभी से चिंतन सुधारे चिंतन के जो परिणाम कैसा बता दे क्रियां करा शक्तिम अपाश्य कीटक जो भवरे के द्वारा डस करके लाया गया जो कीड़ा है जो भावरे ने जो पहले एक छोटा सा मकान बनाया है मिट्टी का बनाता है वो दीवालों में बनाता है छोटा सा वो जो किसी कीड़े को पकड़ करके बेहोशी अवस्था में लाता है पहले डंक मारता है वो कीड़ा बेहोश हो जाता है उस अवस्था में लाता है और उसमें डाल देता है पकड़ के लाता है तो अब वो जो कीड़ा है उसको वो जब होश में जब आ जाता है एक दो घंटे के बाद जैसे होश में आएगा तो वो उसका डंक का पता है घंवरे के डंक उसको असह्य डंग पड़ा हुआ है और वो डंक मारने की पूर्वावस्था में भी उसने भू भू भू भू किया था वो जहां भी जाता भूमू करता है भवरा वो अभी वही व्यक्ति यहां भूमू कर रहा ऊपर उसको पता लग गया अरे ये तो यहीं आएगी फिर मारेगा एक भय बन जाता है उसको तो उस काल में उसको किसी प्रकार अन्य की कोई चिंतन नहीं अन्य कोई चिंतन नहीं उसी का चिंतन आ जाता है जैसे नदी में डूबा हुआ व्यक्ति हो गले गले पानी पड़ गया पूरा डूब गया तो तो गया अलग बात है गला गला पानी डूब गया हो और अभी होश आवास थोड़ा हो तो उसकी एक ही इच्छा होती है क्या इच्छा होती है एक ही लक्ष्य है उस काल में उसके धन संपत्ति कहा है क्या है कुछ है पुत्र पत्नी कहाँ है कुछ पता नहीं होता उसको होश में एक ही लक्ष्य होता है किस तरह पार हो जाए केवल किनारा दिखता है उसको उस काल में बाकी कुछ नहीं दिखता उसको एक ही लक्ष्य दिखता है उसको केवल ए न के न प्रकार न कैसे मैं किनारा पहुंच जाऊं भूषकाल में बाकी कुछ भाषे घर उसको वहां चिंतन एक किनारे का ही होता है गले गले पानी है कभी कभी पानी का मुंह पे पड़ भी रहा है ऐसी स्थिति में है तो कोई दूसरे गति तो कोई दिखता नहीं उसको एक ही है कि एक, एक, एक न प्रकार किनारा कैसे नहीं तो वैसे तीव्रता हो क्रियांतरासक्ति में अपाश से कीटक हो के द्वारा जो लाया गया जो कीड़ा है अन्य क्रियांतर को छोड़ करके बाकी कोई काम नहीं करता कोई सब काम छोड़ दिया उसने अपना आहार विहार का भी ख्याल नहीं होता उसके लिए को क्यों शत्रु सामने भूक भू भू भू भूम करता है को छोड़ करके वो कीड़ा क्या करता है क्रियांतरा क्रियांतर आशक्ति क्रियांतर संबंधी जो प्रेम है उसका आसक्ति उसको अपाश्य त्याग करके वो कीड़ा यथा अलिम ध्यायन जिस अली माने भंवरा भ्रमर भी कहते हैं अली भी कहते हैं उसका नाम अली का अर्थ भ्रमरा अलिम ध्यान अली का चिंतन करता हुआ वो कीड़ा माने भवरे का चिंतन करता है उस साल में उसको कोई खान पान तक भुला हुआ होता है वो कीड़ा उधर के मारे तो उस अली को चिंतन करता हुआ अलिम ध्यान अली माने भ्रमर भ्रमर शब्द भी है उसके लिए अली शब्द भी है अली को चिंतन करता हुआ माने ध्यायम यथा जिस प्रकार उस अली का चिंतन करता अली भावम रिछति प्राप्त अली भाव को प्राप्त करता है भवरे भाव को माने भवरा बन जाता है किंतु तो इतनी उसके अन्य चिंतन न होकर एक ही चिंतन होने पर यह स्थिति हो जाती वो डर के मारे है, है तो डर के मारे किन चिंतन तो उसी का चल रहा है फिर कार देगा फिर ऐसा होगा ऐसा होगा क्यों यहीं भूमो कर रहा है उसके ऊपर से भूम भुम भूम चल रहा है भागने की जगह कहीं है ही नहीं छेद जिधर है उधर वो भूम भूम भुंग चल रहा है तो डर के मारे क्या होता है उसका चिंतन करता करता वो जो कीड़ा है अली भावम रिछती मैंने प्राप्त होती माने वो भवरे बने को प्राप्त कर जाता है भोंवरा बने के बाद में आता है भौवरे के बच्चा हो जाता है इतना शरीर परिवर्तन हो जाना चिंतन का इतना बड़ा परिणाम है तो जैसा ये कीड़े में दृष्टांत दिया उसी प्रकार साधक को भी चिंतन करना चाहिए अपने लक्ष्य का कोई बनेगा तथा तथा ही वोगी योगी माने साधक जैसे वो कीड़े का चिंतन भौवरा रूप में होना पड़ा भौवरे के चिंतन करने से कीड़ा भौवरा बन जाता है बन सकता है तो हम भगवान के चिंतन करने से भगवान नहीं बनेंगे तथा योगी जैसे कीड़े ने किया उसी प्रकार योगी योगी मैंने साधक परमात्मा तत्व ध्यान अपने को परमात्मा स्वरूप चिंतन करके मैं मनुष्य नहीं हूं मैं सचिदानंद आत्मा हूं अगर निरंतर ये चिंतन करता रहेगा जीवन भर तो परमात्मा ही बनेगा तथे योगी परमात्मा तत्व ध्यान परमात्मा तत्व को चिंतन करके योगी मैंने साधक तब एक किन्तु तो? शाम क्या करें और पड़ोस क्या बोलेगा साधु बना हुआ है भजन नहीं करेगा तो पड़ोस चिल्लाएगा उसको दिखाने के लिए पांच मिनट दस मिनट ये भजन करना ये भी एक भजन है क्या करें साधु बन गए और लोग क्या बोलेगे भजन नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे मुश्किल दिखाने के लिए ये भी एक भजन है किंतु एक निष्ठ होकर के भजन करना एक अलग बात है दिखावा के लिए अथवा थोड़ी देर के लिए शाम सुबह हम लोग जहां तक क्या हो जाते हैं भजन करने के लिए आए किंतु तो अब हम लोगों ने ऐसे युक्ति करते करते करते करते करते सारा दिन का समय पूरा अपने शरीर यापन के लिए छोड़ा हुआ होता है वो शाम सुबह नित्य नियम करके बोलते हैं करना चाहिए निरंतर किंतु तो अब पहुंच गए नित्य नियम में आधा घंटा पौना घंटा मजदूरी में बैठ जाते हैं शाम सुबह क्यों तो नित्य नियम बाकी फिर यह शरीर के लिए ही नलाओ धुलाओ ये करो शो करो ऐसा नहीं एक निष्ठा से उसको चिंतन करने वाला योगी क्या होगा उस परमात्म तत्व सम संवा, समयाती सम्यक प्रकार से प्राप्त करता है परमात्मा भावी होगा परमात्मा रूप हो जाता है ये निश्चित है ये कहा अतीव सूक्ष्म परमात्मा तत्व न स्थल दृष्टिया प्रतिपत्मर् ृत्तव्यतिशुद्धु अतीव सूक्ष्म पमत नूलदृष्टिया प्रतिपत्मर्ना सुसूक्ष्म तव्य मै अति बुद्धिवी परमात्मत अतीब सूक्ष्म परमात्मतत्वजन अति तत्त्व सूक्ष्म है ये नहीं कि चलते फिरते ऐसे मिल जाए ऐसा नहीं है अति सूक्ष्म है वो परमात्म का स्वरूप अति सूक्ष्म है परमात्मत अति वूक्ष्म करते बहोत सूक्ष्म है वो न स्थल दृष्टिया प्रतिपत्ते स्थल आंख है इससे आंख फाड़ करके देखने योग्य नहीं है वो सूक्ष्म पदार्थ है इस आंख का विषय नहीं हो न स्थल दृष्टिया स्थूल दृष्टि स्थूल में देखने के जो स्वभाव हो गया उस दृष्टि से परमात्मा को देख नहीं सकते न स्थल दृष्टिया प्रतिपत्त रहती इस स्थूल दृष्टि से परमात्मा प्राप्त करने योग्य नहीं होता उसके लिए अलग दृष्टि चाहिए किसी कंपनी में अलग से अडर देना पड़ता है वो दृष्टि को ये दृष्टि से काम नहीं चलेगा अतीब सूक्ष्मम परमात्म तत्वम जो परमात्म तत्व मैंने स्वरूप परमात्मा का जो स्वरूप है अति सूक्ष्म है न स्थल दृष्टिया प्रतिपत्त में इस स्थूल दृष्टि के द्वारा देखने योग्य नहीं है और फिर किससे देखेंगे जी देखना है परमात्मा उसके लिए दृष्टि चाहिए समाधिना अत्यंत ना अत्यंत सुसूक्ष्मातव्यम आर्यर अतिशुद्ध बुद्धि समाधि मान एकाग्रता मन जिसका एकाग्र हो उपासना करके मन को अचल बनाया हो जिस व्यक्ति ने मन में उथल पुथल न हो वो तो समाधि है ब्रह्माकार वृत्ति अत्यंत सूक्ष्म सुसूक्ष्म अति सूक्ष्म वृत्ति होती है ब्रह्माकार वृत्ति फोटो खींचने लायक नहीं होती है सूक्ष्म वृत्ति शुद्ध बुद्धि भी जिनके बुद्धि अति शुद्ध हो गई है उनके द्वारा आर्यन ज्ञातव्य में आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष को आर्य बोलते है श्रेष्ठ को आर्य कहते हैं उनके द्वारा जानने योग्य है श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जानने जिन्होंने अपने बुद्धि को बहुत सूक्ष्म बना रखा है सूक्ष्म पदार्थ को पकड़ने की शक्ति ला रक, बना रखी हुई तो बुद्धि में बुद्धि अति सूक्ष्म है सभी पदार्थ बड़े अच्छे होते हैं किन्तु बुद्धि जो है ना मोटी बुद्धि अच्छी नहीं होती है हाँ, मोटी बुद्धि अच्छी नहीं होती है वो तो कुछ कुछ फूल पदार्थ को पकड़ लेती है सूक्ष्म चाहिए बुद्धि को सूक्ष्म किया हो जिसने जिन लोगों ने वही आर्य लोग होते हैं श्रेष्ठ लोग वो तो आर्य उनके द्वारा जानने वो क्या है परमात्मा तत्व तो। ऐसे नहीं कि सब किसी के लिए परमात्मा तत्व तो ज्ञान में आ जाए चलते फिरते में नहीं होता उसके लिए सावधान होना होगा क्यों वो तो स्वयं अति सूक्ष्म है तो उसको पकड़ने के लिए आपके बुद्धि भी सूक्ष्म बनानी पड़ेगी स्थूल बुद्धि का विषय नहीं होता परमात्मा तत्व अतीब सूक्ष्म परमात्मा तत्वम परमात्मा तत्व माने स्वरूप परमात्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म है न स्थल दृष्टिया प्रतिपत्त में इस स्थूल दृष्टि के द्वारा जानने योग्य नहीं होता वो ये तो बाह्य विषयों को जानने के लिए है ही परमात्मा को इससे जानना मुश्किल है समाधि ना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्तिगतें हैं समाधि जो ब्रह्माकार वृत्ति एकाग्रता उसके द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा अति शुद्ध बुद्धि भी है। अति शुद्ध बुद्धि वाले जो आर्य लोग हैं श्रेष्ठ लोग हैं शिष्ट लोग हैं उनके द्वारा ज्ञातव्य होता है आत्मतत्व सबके लिए नहीं होता ये आपसे भी होगा पहले आप आर्य बन जाए सब आत्मतत्व का ज्ञान होगा ये नहीं कि हमारे से नहीं हो छोड़ना नहीं है आ रही है गलत आचरण को छोड़ते जाएं, अच्छे आचरण करें आइए कहेंगे आपको ऐसा देखो कैसा करना पड़ेगा कहते मन को जो है ना कूट काट करके जला जुला करके शुद्ध बनाना पड़ेगा मन को तभी वो पकड़ पाएगा मन आत्मा को अभी जो वर्तमान मन है जो बाहर के विषय पकड़ने वाला जो मन है ये मन आत्मा को नहीं पकड़ पाएगा पकड़ेगा यही मन पकड़ेगा किंतु उसको स्वच्छ करना पड़ेगा मन को जैसे सोना होता है ना उसको जलाएंगे कुछ सुहागा वगैरह डालते हैं फूट डालते हैं तभी वो कुछ गलता है ऐसे सोना पड़ने से गलता नहीं आग अग्नि में जलाने के लिए कुछ डालते हैं उसमें सुहागा सुहागा क्या क्या डालते हैं फूट बोलते हैं उसको फूट डालने के बाद गलेगा सोना पहले काला काला दिखता था यहां आग में डाला और कुछ सोहागा तो वगैरह फूट डाल के कर दिया बाद में पहले जैसा था उस अति सुंदर होकर के आ जाता है वह सोना जलने के बाद तो ऐसे मन को भी कुछ करना पड़ेगा सूक्ष्म बनाने के लिए हाँ। जैसे सोने के दृष्टांत देकर के मन की शुद्धि के उपाय बताते हैं मन को भी गलाना पड़ेगा ये तो कचरा भरा भरता है अभी विषयों की तरफ लगा हुआ है तो इसको गला करके इसको शुद्ध बनाएंगे तो आत्मा की तरफ जाएगा मन को गलाने के उपाय कुछ बताएंगे आप जो तो आत्माकार वृत्ति भी मन बनाएगा अभी नहीं बना पा रहा है अभी तो विषयाकार वृत्ति वाला है इसी को थोड़ा टूट पीट करेंगे कुछ करेंगे इस मन को तो आत, आत्मा को तरफ पकड़ने वाला हो जाएगा हाँ हो जाता है पकड़ में आ जाता है इसका। कुछ करना पड़ता है देखो बिल्ली दूध पीती है सूरी से करके भी पीती है उसकी आदत है किंतु एक बीरबल की कहानी बचपन में हमने सुना था अकबर ने कुछ अपने मंत्रिमंडल को एक एक छोटे छोटे बिल्ली के बच्चा दिया दियाको और एक एक भैंस दे दिया सबको हाँ। और किसकी किसका जो बिल्ला होगा बड़ा होगा आगे प्रदर्शनी में लाए जब बुलाऊंगा तो लाना पड़ेगा करके सारे मंत्रिमंडल को बांटा था एक बार बांटा सब ले गए बीरबल को भी मिला एक, एक भैंस और एक बिल्ली का बच्चा मेरे बल बुद्धिमान है इसको दूध क्यों पिलाना और दूध नहीं पिलाएंगे तो बोटा नहीं होगा नहीं होगा तो देखा जाएगा बुद्धि की बात है हा? तो उसने क्या किया दूध गरम किया एक दिन और गरम दूध में उसको मुंह को टोबो दिया मुंह <laughs> तो डाल दी और दूसरे दिन पटोरे में दूध दिखाए तो बिल्ली भाग जा <laughs> दूध पिए ही नहीं दो चार दिन ऐसा करके उसको दूध से बाहर कर दिया जब खूब खौलता हुआ दूध तो मुख लेके उसमें डूबोते अब बाकी लोग क्या करते रहे वो प्रदर्शन में बुलाएगा राजा उस बाईस का दूध तो सारा पिलाए बाहर से खरीद के भी पिलाते रहे क्यों तो बड़े बनाना है ना अब वो सब चलता रहा अब बीरबल को कुछ नीचा दिखाना चाहते थे बाकी मंडल जो थे सारे मुसलमान हैं एक ही हिन्दु बैठा हुआ है और बड़े पद पर बैठा सबको चलन था बीरबल के अकबर के साला भी था वहां बड़े पद पर बीरबल है तो जब दूसरों के जो बिल्ला सबके बड़े बड़े हो गए तो उसी समय में मौका देख करके अब बिरबल को नीचा करना है तो बुलाए है दरबार में लाओ अपने बिल्लियों को लाओ सब लाए बीरबल भी नाटक तो था वो जानता ही था और बिल्ली मरी मरी बिल्ली है उसके पास <laughs> <laughs> उसको एक लंबी रसी लगा करके ला <laughs> बागी बड़े बड़े हो गए सब के सबके उससे बड़ा दिया उससे भी छोटा है इस स्थिति में और जिस दिन लाना था उस दिन भी एक बार दूध में मुंह डलवा के लाए गए आज खतरा नगर कर कर करके लाया तो और बीरबल के बिल्ली आने के बाद सब हंसने लगे बताइए ऐ आज तो बीरबल गया सब हंसने लगे बिर्बल, क्या बीरबल क्या बीरबल बागी की बात नहीं सुनता था वो ठीक है घूमते रहो अकबर ने बोला भाई बात क्या है बीरबल ये क्या है ये क्या करूं हजूर मुझे जो बिल्ली ऐसी मिली दूध पीती ही नहीं तो क्या करूं अकबर ने कहा बिल्ली और दूध नहीं पीती असम भव हजूर लाए के अभी अभी लाए दूध उधर से और बिल्ली तो वो जो गर्म दूध से दूध दे के भाग गई तो बुद्धि से काम होता है बुद्धि जो है बहुत काम करते हैं मन को रोकने के भी कुछ साधन है इसको शुद्ध बनाने का वो बताना चाहते हैं यथा सुवर्ण पुटपाकशोधित यल स्वात्मगुण समझती मन सत्वस्तमो मलम ज्ञानेन संज्य समेति तत्व यथा सुवर्णम पुटपाक शोधित स्वामल स्वात्म गुणम समृती तथा मन सत्वस्तमो मलम ज्ञाने दमेति तत्व मन सूक्ष्म हो जाएगा और सूक्ष्म विषय को पकड़ेगा थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए आप केवल करते नहीं ना इसलिए कहते हैं सुवर्ण का दृष्टान देते है यथा सुवर्णम पुटपाक शोभितम माने जैसे सोना होता है पुटपाक शोधित होता है माने जो उसको गलाने के लिए कोई चीज डाला जाता है उसको पुटपाक बोलते हैं अग्नि में डाला कुछ सुहागा वगैरह डाल देते हैं सुनार डालता है उसमें वो पुटपाक होता है वो उसके द्वारा शोधित हुआ सोना पहले काला काला हो गया था बहुत दिन के होने के कारण से अग्नि में डाल दिया और साथ में कुछ सुहागा वगैरह कुछ डालता है सोनारा पुष्प गलाने के लिए जब अग्नि में पड़ा और गल करके बाद में आएगा तो अपने रूप में आता है वो सोना पीला होकर मिलेगा पहले तो काला काला दिखता था अब पीला होकर आ जाता है अपने रूप में आ जाता है शुद्ध हो गया सोना शुद्ध होने पर अपने रूप में आता है यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम जैसे सोना है पुटपाक के द्वारा शोधित जो सोना मैंने सुहाग करके अग्नि के साथ संपर्क कर दिया उसी को पुटपाग बोलते हैं उसके द्वारा सोना क्या होता है तेगवा मलम जो भी उसमें मल थे कालीमा थी किसमें सोने में उस मल को त्याग करके स्वात्म गुणम समृद्ध अपना जो गुण है उसका गुण क्या है पीतपना सोना पीला दिखता है ना अपने गुण में आ जाता है सोना अग्नि में डालने के बाद कुछ सुहाग आदि मिला देते हैं पुटपाक के शोधित तो हो गया जो सोना वो मल को त्याग देता है वो सोना जो कालापना आदि जो थे वो त्याग देता है और अपने स्वरूप में आता है अपने गुण को प्राप्त करता है उसका गुण पीला पीलापना सोना तो पीला होता है पीलापना केसरी रंग का पीला होता है ना ये तो वो अपने गुण को आता है जैसा सोना आता है वैसे इस मन को भी कुछ करेंगे जो अभी बिगड़ा हुआ मन है ना ये भी कुछ पुठपाक के द्वारा शोधित करना पड़ेगा इस मन को भी पुटपाक और कुछ भी नहीं है मन को शुद्धि करने के जैसे सोने को तो आग में डालना पड़ता है यहाँ परमात्मा का चिंता यही पुटपात है मन को शोधन करना है तो भजन करो यही कहना चाहते हैं तथा मन जैसे सोना शुद्ध हो गया वैसे मन भी मन में भी सोने में तो जो कुछ मल होगा होगा वो शुद्ध हो जाता है मन में तीन मल है क्या क्या सतगुण रज गुण तम गुण यही मल है तथा मन सत्व रजस मलम उसी प्रकार मन भी सतगुण रज गुण तमोगुण रूपी जो मल है ये इनको ध्यान न संत्यज समेत तत्व ध्यान के द्वारा जब चिंतन करेगा परमात्मा का तो तीनों गुण को त्याग देगा मन जैसे सोना ने मल त्यागा वैसे वहां साधन है फुटपाक शोध होना और यह साधन ध्यान चिंतन परमात्मा चिंतन के द्वारा मन क्या करता है कहते सत्व रजस बलम संत्यज सतगुण रजोगुण तमोगुण रूपी जो ध्रुगुण मल थे उसको त्याग करता है मन परमात्मा के भजन में शक्ति है तीन को त्याग करके सम समेती तत्व को प्राप्त कर जाता है ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंचना यह तत्व प्राप्त होना है अभी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो रहा है गोरे क्यों सतगुण रजुगुण तमोगुण के घेरे में मन पड़ा हुआ है मल है उसमें मल ही है इसलिए भगवत आकार वृत्ति नहीं बन रही है जब उसके लिए आपको भगवान का ही चिंतन बढ़ाना पड़ेगा और कोई गति नहीं आ भगवान के चिंतन बढ़ाएंगे तो वो मन सतगुण रजोगुण तमोगुण रूपी मल को त्याग देगा त्याग करके तत्व समेती तत्व को सम्य प्रकार से प्राप्त करता है तत्व मैंने तत्त्व को ब्रह्माकार वृत्ति उसी ने बनाना आएगा जाकर ये कहा समय हो चुका है ये रखते, फिर तक ओम पूर्ण